कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का द्वितीय बल्ली में त्रयोदश मंत्र देख रहे थे <स्थाँगे> नित्यो नित्यो एको बहुधा चेतना कामान इस अंश का विचार हो रहा था एक सन यह बहुधा कामन कामन बहुनाम का यह प्रमाण यह उपपत्ति देते हैं परमात्मा का सत्व में अर्थात परमात्मा विद्यमान है इसके लिए एक अनुमान टीका में देते हैं विमतम कर्मफलम फलम तत्स्वरूपाद्यज्ञान दीयमान व्यवहित फलत्वाद सेवा फलवीमत कर्म फलम पक्ष हो गया तत्स्वरूपादि अभिजेन तत्स्वरूपादि आदि कहने से देश काल ये सभी कर्म का फल क्या होना चाहिए किस देश में किस काल में ये सब प्राप्त होना है ये सबको जो जानता है तेना दीयमान व्यवहित फलत्वात तसेवा फल दृष्टांत तो इसमें हो गया सेवा फल तो सेवा फल में व्यवहित फलत्व है ये सेवा जो किया जाएगा उसके बाद में सब्य से फल प्राप्त होगा व्यवहित फलत्व सेवा फल में रहेगा तो ये फल कहाँ से आएगा कहते हैं तत्वस्वरूप अभिज्ञान सेवा का नहीं जो फल मिलेगा फलस्वरूप अभिज्ञान दियमान क्या फल इसको सेवा के लिए दिया जाएगा वो फल को जानता है जो फल देगा वो जानता है तत्स्वरूपादि अभिज्ञान दीयम और तो एने से अभिव्याप्ति हो जाएगी यत्र यत्र व्यवहित फलत्व तत्र तत्र तत्स्वरूपादि अभिज्ञान दियमान तो से विमतम कर्म फलम ये भी व्यवहित फलत्व इसमें रहेगा क्योंकि ये कर्म करने से उसका फल ये शीघ्र मिल जाएगा ऐसा नहीं है अति उग्र है तो भी तो भी शीघ्र कहाँ वो तो त्रिभीर दिनेर मास त्रिभीर पक्षे त्रिभीर त्रिभीर वर्षे तत्म तो त्रिभीर वर्षे त्रिभीर मासे त्रिभीर पक्षे त्रिभीर दिने अतिग्र पुण्य पापान यह फलदर्शनार्थ पुण्य पाप अगर अति उग्र हो जाता था यह अर्थात इसी जन्म में इसी शरीर में हो जाएगा और नहीं तो साधारण तो पर में होगा फल किंतु आएगा किसे कहते हैं जो कर्म फलों को जानता है कर्म का इस कर्म के लिए क्या फल होना है जो जानता है उसी के द्वारा फल दिया जाएगा इससे सिद्ध होता है सभी प्राणियों का जो कर्म फल प्राप्त होता है वो कोई जाता जो जानता है कर्म फल इसका इस कर्म का क्या फल होना चाहिए उसी के द्वारा दिया जाएगा हमारा सभी कर्मों को परमात्मा जानते हैं और उसी मुताबिक फल देते हैं और फल देने का समय में परमात्मा हमको तो मिथ्या कथन में आदत है इसलिए हम कहेंगे ये हमको मिलना नहीं चाहिए हमको ये फल आना नहीं चाहिए क्यों या तो हमको स्मरण ही नहीं है पूर्वजन्म में कुछ कर्म कर दिया तो जिसका फल अभी आ रहा है और हम उसको ग्रहण करने के लिए राजी नहीं है धीरे धीरे जब ये मिथ्या कथन का प्रवृत्ति संस्कार हटेगा धीरे धीरे सबको ग्रहण करेगा ये हमारा प्रारूप है किस कर्म का तो वो तो पता नहीं है ये हमारा है। जैसे वो ग्रहण करने लगेगा तो फिर ईश्वर की सत्ता और ईश्वर की जो निरपेक्षता ये सब के ऊपर विश्वास होगा ईश्वर की सत्ता इसके लिए सिद्ध ये अनुमान दे दे भाष्य में किंच सर्वज्ञः सर्वेश्वरः कामान् कामान् पुस्तक में में सर्व सर्वे कामीना संसारिण कर्मूप कामफला स्वाग्रह निश्च का मै आकार छुट्यो सर्वज्ञः सर्वेश्वरः तो वो सर्वज्ञ होगा अरे सर्वेश्वर है सर्वेश्वर अर्थात सभी को अपना कर्म के अनुसार जो फल दे सकता है वही सर्वेश्वर नहीं तो किसी को फल देने का समय में पाप कर्म का फल दे मिल रहा है कहेगा तो हम तो इसको लेने वाला नहीं है तो ऐसा नहीं होगा इसलिए कि तुम सर्वेश्वर भी है पाप कर्म का फल भी वो दिलाएगा सर्वेश्वर कामिनाम संसारिणाम कर्मानुरूपम कामान कर्म कामीनाम कामीनाम कहते संसारी नाम संसार संसार कर्मानूपम स्व स्व कर्म अनुरूप का अर्थ कहते हैं कर्मफलानि जो कर्म का फल स्व अनुग्रह निश अनुग्रह कर्मानुरूप अनुरूप और स्व अनुग्रह निमितंश दोनों चीज कर्म का अनुरूप परमात्मा अनुग्रह से ऐसा कुछ भी नहीं दे देंगे जो हमारा प्राप्त नहीं है कर्म का अनुरूप कर्म अनुरूप फल तो मिलेगा उसमें भी कहते हैं स्व अनुग्रह इतना हमने दिन भर आठ घंटा परिश्रम किया है हमको इतना इसका वेतन मिलना चाहिए कहते हैं हाँ ये कर्म का अनुरूप किंतु तो वो भी स्व अनुग्रह भी स्वामी अनुग्रह से होगा तो स्व अनुग्रह नि्ता कामान कामान अर्थात तो जो कर्म का फल जो कि काम्य उसके उसको इसीलिए उसके लिए कर्म किया था यह एक बहुनाम अनेक अनायासन विदधाति एक सन वह परमात्मा बहुनाम सभी प्राणियों का बहुनाम का अर्थ अनेक दिया अनायासेन विदधाति तो बहूना कहने का यही तात्पर्य था कि अनायास परिश्रम के बिना ही परमात्मा सभी को कर्मफल दे देते हैं इति प्रयशति तम आत्मस्थम ये अनुपश्य धीरा तातिर उपरति शाश्वती नीतिया स्वात्मूता सै न इतरेशावि अनेवं अच्छा तम उस पूर्व मंत्र में आया था कि बुद्धि बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त होने वाला उस परमात्मा को ये अनुपश्य अनु अर्थात शास्त्राचार्य शास्त्र आगामचार्य उपदेश के पश्चात अनुपशियंती अर्थात उसका अनुभव करते हैं ते धीरा उनको धीरो कहा गया धीरो विवेकी इंद्रिय नियंत्रण करके जो इसमें चल पाते हैं तेम शांति शांति का अर्थ ऊपर थी अर्थात उनका मन अब शांत हो जाएगा और कोई कुछ प्राप्ति का और आवश्यकता ही नहीं रह गई शाश्वती उनका ये जो शांति होगी कहते हैं शाश्वती शाश्वती अर्थात नित्या हमेशा के लिए एक बार अगर अविद्या नाश हो गया तो फिर पुनः आने वाला नहीं है तो शाश्वती शांति ये कैसा है कहते हैं स्वात्मभूता उनका आनंद तो आत्मभूता अर्थात तो स्वयं ही आनंद रूप हुए न इतर दूसरों को यह शांति प्राप्त नहीं होगा दूसरे को नहीं कहते हैं कि अनेव विधा अनेव विध उसका बहुवचन हो गया अनेव विधा अनेव विध अर्थात जो धीरे नहीं हुए उनको अर्थात जो आत्मस्थ व आत्मतत्व को बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त होने वाला आत्मतत्व को आगम आचार्य उपदेश से अनुभव नहीं किए उनको कहा गया अनेवं एवं उनको ये शांति प्राप्त नहीं होगा आवश्यकता इसमें क्या है कहते हैं धीर होना होगा फिर शास्त्र आगम और आचार्य उनसे उपदेश ले करके तो तभी ये अनुभव होगा यह मंत्र पूरा हुआ आगे उसी परमात्मा के विषय में और कहते हैं तदेत मन निर्देश्यम सुखम कथम नु तदीजीय कि अर्देश परम सुखम तदतदाति मनते कथम नु तदीजानीय कि भाति विभाति व उत्तरार्धद है परमं अनिर्देश परम सुखम अनिर्देश पर अनिर्देश अदृष्ट अग्राह्यम अव्यवहार्यम वहादेश नहीं अव्यपदेश कहते हैं अनिर्देशम अनिर्देशम अर्थात तो उसका निर्देश ऐसे शब्द के द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि किसी शब्द का सामर्थ्य नहीं है प्रवृत्ति निमित्त नहीं होने से अव्यपदेश मांडुके में कहा गया अनिर्देश और ये परम है और सुख सुख है और सुख का विशेषण दे दिए परमम सुखम अनिर्देश अर्थात शब्द निर्देश्य नहीं है इसलिए परमात्मा का ज्ञान लक्षण ऐसे करवाया जाता है तद एत मन मनन्ते अर्थात विद्वांस ज्ञानी न वो कैसे उसको जानते हैं कि तद् तद्एत वो तद् भी है और एकदद भी है अज्ञानियों के लिए तद् हो जाएंगे विप्रकृष्ट और ज्ञानियों के लिए एतद अर्थात समीप वो श्लोक क्या है इदमस्तु शनिकृष्ट समीप तरवर्ति आगे अदसस्तु प्रकृष्ट तदिति परोक्षात तद तो तद अर्थात परोक्ष तो परोक्ष अज्ञानियों के लिए और ऐतद एतद कहने से समीप तरवर्ति समीप तरावर्तनी कहते स्वयं ही है इसलिए एतद शब्द कहा गया तो जो परोक्ष है अज्ञों के लिए वही ज्ञानियों के लिए समीप अर्थात अति समीप है स्वरूप सु, ही है ऐसा मनंते जानते हैं ज्ञानी लोग तो अभी ठीक है ज्ञानी लोग ऐसा जानते हैं तो हमारा क्या स्थिति तो कहते हैं कथम नु तद विजा कथम नु तद विजा नियम का कर्ता कौन हो जाएगा और हम तो कैसे हम उसको जाने इस प्रकार की हमारे अंदर में जब बोध हो इस प्रकार की जब बुद्धि होगी कहा जाएगा मुमुखत्व आ गया तो कैसे हम उसको जाने इसमें क्यों कठिनाई क्या हो जाती है जानने में कहते हैं कि भाती विभाति व किम तद ब्रह्म जो पूर्वार्ध में कहा गया वो भाति और विभाति भाति विभाति दो शब्द कह देते हैं अर्थात वो पदार्थ एक है और वो अपरोक्ष ज्ञान होता है क्या इस प्रकार के दो प्रश्न हो गया अर्थात उसका सत्ता और उसका अप्रोक्षता ये दोनों के लिए तो पंचदेशी कार दो प्रकार के आवरण कहते हैं ना एक तो असत्वापादक आवरण और एक अभाना पादक आवरण अर्थात तो पर्वत में बन्ही अनुमान से निश्चय बन्ही का निश्चय हो गया तो बन्ही का सत्ता निश्चय हो गया ना अपरुक्षता भी निश्चय हो गया सत्ता निश्चय हुआ तो अभी बन्ही में अभानापादक आवरण रहा पर्वत में बन्ही का अनुमान कर लिए अभाना का आवरण ये रहा नहीं रहा रहा असत्वा पद का आवरण नहीं रहा ये बन्नी है बननी की सत्ता निश्चय होगी इस प्रकार की यहाँ कहते हैं भाती विभा अर्थात ऐसा कोई पदार्थ तत्व तो है अथवा नहीं है और अगर है तो वो भान होता है अथवा नहीं होता है ये सब प्रश्न होता है टीका में विद्वद अनुभवों की परमानंदे प्रमाण इतिहा विद्वानों का अनुभव इस शास्त्र में जहाँ विद्वान शब्द आता है अर्थात ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी और जहाँ शास्त्रविद का बात आएगा वहाँ श्रोत्रिय शब्द व्यवहार करेंगे विद्वद अनुभवों की परमानंदे प्रमाणम परमानंद विषय में अर्थात ऐसे आत्म जो कि परमश्च स्वान्च इसमें विद्वान का भी अनुभव है भाष्य में तद् यदात्में सुखमन निर्देषुम अशक्यम परम प्रकृषम अगोचरमपि मनसोरगोचरमी सन्वृषण ये तद एव इति अच्छा तद् तो ब्राह्मणस्ते तद प्रत्यक्ष मनते यदत्म तव पदत जो यह या तो कह करके प्रसिद्ध का अनुवाद करते हैं अर्थात इसी का प्रकरण चल रहे अर्थात आगे आत्मविज्ञान के साथ अर्थात बीच में ये संयोजक पदा ओ हो जो आत्मविज्ञानम सुखम तो आत्मविज्ञानम अर्थात आत्मविज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने से फिर सुखम अनिर्देश अनिर्देशम निर्देश असक्यम निर्देशुम असक्यम शब्द के द्वारा इसका निर्देशन नहीं किया जा सकता है परमम परम मंत्र परमम उत्कार अर्थ हो प्रकृष्टम अति उच्च सयम प्राकृत पुरुष बांग मनसोर अगोचरम अभी प्राकृत पुरुष प्राकृत कहते हैं शास्त्र संस्कार रहित ऐसा जो पुरुष है उसका वांग मनसोर अगोचरम उसका वाणी और मन का ये अगोचर बा, बांग मनस हाँ, मनसोर ये बांग बा मनस चा कौन सा लिंग है द्वंद्व समास हो रहा है परवलिंगम द्वंद्व तत्व पर कौन है मनस कौन सा लिंग नपुंसक का लिंग तो क्या हो जाएगा कैसे होगा अतः फिर मन ही हो जाएगा तो षी दिवचने में मन सही और कैसे हो जाएगा वही तो उसी के लिए आवश्यक स्त्री और उसमें दिया समास हो जाएगा बांग मन जब द्वंद्व समास करेंगे तब तो समास प्रत्यय हो जाता है प्राकृत पुरुष अर्थात तो शास्त्र संस्कार रहित जो पुरुष है उसका वाणी मन का ये अगोचरम अपनी इसका विषय नहीं बनेगा विषय तो वासना अधिक होने से सर्वदा परिच्छिन्न बुद्धि ही होगी तो परिच्छिन्न बुद्धि है तो अपरिच्छिन्न पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगा सामर्थ्य नहीं आएगा इसलिए आकाश का ध्यान करना कहीं कठिन हो जाता है तो आकाश का कुछ बुद्धि में आता नहीं समुद्र में ध्यान करो तो भी थोड़ा हो जाएगा लहर को ध्यान करेगा इस प्रकार की किन्तु तो जितना विस्तृत अर्थात ये रूप रहित पदार्थ का ध्यान करना ये साधारण प्राकृत लोगों के लिए कठिन हो जाता है प्राकृत पुरुष बांग मनसोर अगोचरम अभिशयम विषय भिशय नहीं होने पर भी सन होता हुआ ओह परमात्मा निवृत निवृत्तना ये ब्राह्मणा ये समाज कैसे कहेंगे निवृता ये निवृत्षण ये ब्राह्मण ब्राह्मण मुक्षुक तेत प्रत्यक्ष में मनते ते ओ ब्रह्मको एतद् मुक्षुकद्रह्मको एक प्रत्यक्ष जो मंत्र में दिया प्रत्यक्ष अपरोक्ष मनते आत्मतत्व अक्ष होता है ठीक टीका मैम तस्मा असंभावित न जिहासित परमात्मदर्शन किंतु एव श्रद्धानतया विचारय तस्त ज्ञानी लोग कहते हैं कि इसका प्रत्यक्ष हो सकता है प्रत्यक्ष में ज्ञानी लोग इसलिए तस्मा असंभावित तो या न जिहासितव्यम यह आत्मतत्व तो का दर्शन जैसे ये सब कहा जाता है ऐसा कोई आत्मतत्व तो इसका दर्शन कभी होता ही नहीं तो इसलिए ये पदार्थ है नहीं है ये भी कोई निश्चय नहीं है तो ऐसा बुद्धि करके असंभावित है यह आत्मतत्व तो का दर्शनम तो असंभावित है उसके पीछे क्यों समय शक्ति व्यर्थ करें तो फिर जिहासितव्यम इसका त्याग कर दो परमात्मा दर्शनम किंतु ऐसा कहते हैं कि न जिहासित इसका त्याग नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए किंतु श्रद्धा धानतया विचारित्र अर्थात श्रद्धा अर्था तो पूर्वक विचार करना चाहिए श्रद्धा श्रद्धान इसमें क्या प्रत्यय हुआ श्रद्धा श्रद्धान धातु है धारतु से सान हुआ तो फिर स्लो से दीत हो गया श्रद्ध आगे दधान श्रद्ध आगे धा होने से श्रद्धा होती है श्रद्ध अभे है आगे धा या दान अर्थात तो श्रद्धा करने वाला उसका स्वभाव हो जाएगा श्रद्धा धानता अर्थात श्रद्धा वाला के द्वारा ही ये विचार संभव है वही कर पाएगा श्रद्धा नहीं है तो ये संभव ही नहीं है इसलिए साधन चतुष्टय में श्रद्धा को इतना ऊपर में रखा गया और भगवान भाष्यकर भाष्य में ये प्रथम सूत्र में कहते हैं सत्सु एव पूर्व पश्चात ब्रिजास ज्ञातुं वा शक्यता जिग्यास इस प्रकार ब्रह्म जिज्ञास ज्ञातुम तो नहीं ब्रह्म जिज्ञास सु तो सत्सु एवं अर्थात साधन चतुष्टय है तो भी धर्म जिज्ञासा से पूर्व हाँ शायद ज्ञातुम भी है धर्म जिज्ञासा से पूर्व वो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है अगर साधन चतुष्टय दृढ़ है फिर वो धर्म जिज्ञासा में जाएगा क्यों उसका तो कर्म करना नहीं तो उसका पूर्व अथवा पश्चात ब्रह्म जिज्ञास तुम ज्ञातुम भी शायद है शक्यते और आगे फिर कहते हैं न तो अन्य न तो तद तो विपरीय ऐसा है कहते हैं अर्थात तो अगर न तो तद तो विपरीय ऐसा है, है अगर वो उसका विपरीय हो गया अर्थात साधन संतुष्टि तो नहीं है तो कर ही नहीं पाएगा कहते हैं इसलिए श्रद्धा श्रद्धाधानतया विचारयितम श्रद्धा है तभी तो ये विचार संभव है श्रद्धा नहीं है तो ये संभव नहीं है भाष्य में कथम नो कन प्रकारण तत् तो सुखम अहम बीजानी तभी तो अगर इसका ज्ञान होता है कहते हैं ज्ञानी लोग तो कथम नु नु वितर्क में अर्थात अभी उसमें विकल्प होता है कैसे के न प्रकारण किम किम का अर्थ कहते हैं क्या न कथम का अर्थ हो गया तत् सुखम अहम बिजानिया वो सुख को मैं कैसे जानूँ और वो सुख स्वरूप होने से अहम तत्सुखम इस प्रकार के ही ज्ञान होगा इदमित आत्मबुद्धि विषय आपादयेयम यथा निवृत्षण बीजा नियम शब्द का अर्थ कहते हैं कि आत्मबुद्धि का आपाद कौन हो जाएगा अहम् इसको कैसा मैं आत्मबुद्धि का विषय बना लू अर्थात यह सुख मैं ही हूं इस प्रकार की यह कैसा हो जाएगा त तो कब मैं इसे अनुभव कर पाऊँ कि मैं ही सुखरूप हूँ तो यथा निवृत्तषणा यतय यतय अर्थात ज्ञानीन संन्यासीन तो निवृत्तषणा जैसे निवृत क्षणा अर्थात विरक्त संयासी लोग जैसे इसको अनुभव कर लिए हैं हम कैसे इसको अनुभव करेगा कि तद भाति भाति अर्थात दीप्यते प्रकाशात्मक तत् अर्थात यह प्रकाशात्मक पदार्थ जो आत्मतत्व जो हम वास्तव है तो यह इस प्रकार की है अर्थात प्रकाश रूप है यो तो, तो बुद्धि गोचरत्वेन विभाति विस्पष्टम दृश्यते कि न तो प्रकाशात्मक है तब तो बुद्धि का विषय बन सकता है कहते हैं बुद्धि का विषय बन करके विस्पष्ट दृश्यते अर्थात तो अप्रोक्षित अनुभव होता है क्या प्रथम में जो भाती कहते हैं अर्थात असत्वादक आवरण नाश होकर अर्थात परोक्ष ज्ञान परोक्ष निश्चय होता है फिर और संशय नहीं रहता है तो ये ये प्रमाण संशय दूर हो गया आगे फिर विभाति कहते हैं कि प्रमेय संशय असंभावना इत्यादि सब दूर हो जाना विस्पष्टम दृश्य थे विस्पष्टम अर्थात तो और कोई असंभावना इत्यादि न रहे निश्चय को इसमें प्रश्न हो गया कि वो भाति विभाति वा अभी उसका उत्तर देते हैं अत्रोत्तर इदम भाति च विभाति इति प्रश्न क्या भाति विभाती है क्या तो उत्तर देते हैं हाँ होता है अत्र इदम उत्तरम भाति च विभाति चर्थात तो इसका ये विद्यमान है और इसका अनुभव भी होता है कथम अगर अनुभव भी होता है तो कैसा उत्तर देते हैं न त्र सूर्यो भाति न नेमा विद्युतो भाति कुतो अनुभाति सर्वं तस्य कुलत सर्वमिदं विभाति तत्र सूर्यो न भाति न भाति चंद्रता हो जाएगा इम इदं तमें भातीमुभाषाईदिभा तत्र तत्र अर्थात विषय सप्तमी तो सूर्यो सूर्य वो न भाती अर्थात उस विषय में सूर्य न भाती है न भाति न प्रकाशयति न प्रकाश यती जैसा कहते हैं कि शब्द इस पदार्थ को प्रकाश नहीं कर पाएगा तो शब्द इस पदार्थ को प्रकाश नहीं कर पाएगा इसका अर्थ हो गया कि शब्द जन्य ज्ञान का विषय नहीं होगा इसी प्रकार की यहाँ दिया उस विषय में सूर्य न भाती जैसा कहेंगे यह पुष्प का विषय में यह प्रकाश ये भांति अर्थात यह पुष्प को यह प्रकाश हमारा चक्षु के माध्यम से ज्ञान का विषय बना दिया तो जो जिसको ज्ञान का विषय बना देता है कहा जाएगा वो उसको प्रकाश कर देता है अगर यह नहीं रहेगा तभी तो हमारा ज्ञान का विषय नहीं बनेगा और यह आ जाएगा तो यह हमारा ज्ञान का विषय बन जाएगा तो कहा जाएगा कि यह इसको प्रकाश कर दिया अर्थात तो हमारा ज्ञान का विषय बनवा बना दिया तो यह प्रकाश जो है विद्युत ये जो इसको प्रकाशित कर देता है ये मन में रख करके बाकी इंद्रिय मन इत्यादि सब है तो इसी प्रकार के चक्षु विषय को प्रकाश कर देता है बुद्धि मन को प्रकाश कर देता है कह देते हैं यह बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश कर देता है तो ये सब अर्थात ज्ञान का विषय बना देते हैं इसी प्रकार की यह सूर्य इसको प्रकाश कर देगा अर्थात ज्ञान का विषय बना देगा आत्मतत्व तो को नहीं कर पाएगा और चंद्र तारकम ना चंद्र तारा ये सब भी इस आत्मतत्व तो को प्रकाश नहीं कर पाएंगे ये सब दृष्टांत देते हैं अर्थात ये सब लोक में प्रकाशकत्व विख्यात है इसलिए जो साधारणतः लौकिक पदार्थों को, तो को प्रकाश करते हैं आत्मतत्व तो को प्रकाश नहीं कर पाते हैं ना इमा विद्युत भांति तमा विद्युत ये सब जो विद्युत बिजली चमक रहे हैं ये सब भी आत्मतत्व के विषय में न भांति प्रकाश नहीं करते हैं कुतो अयम अग्नि सूर्य ये सूर्य चंद्र तारक विद्युत अग्नि तीन दृष्टांत तो दे दिए सूर्य साधारणतः लोक में कहा जाता है इसलिए द्यूमणि सूर्य को कहा जाता है अर्थात देवलोक का ये मणि है दिवलोक के लिए एक दृष्टांत दे दिए सूर्य अंतरिक्ष लोगों के लिए चंद्र तारक विद्युत अग्नि तो सबसे एकदम स्थूल है इसलिए कहते हैं कुतो यम अग्नि जो दिव्य प्रकाश है जो अंतरिक्ष प्रकाश है वो सब जब आत्मा को प्रकाश नहीं कर पाएंगे ये अग्नि जो ये भूलोक में होने वाला ये तो इतना कमजोर है वो कैसा करेगा तो तम एवं फिर ये है इसमें क्या प्रमाण है कि तम एवं भांतम सर्वम अनुभाति सर्वम अनुभाति अनु इसको कहते हैं कर्म प्रवचन हो गया कैसे कहते हैं तम अनु सर्वम भाति तम भांतम सर्वम ये जो तम हुआ ये द्वितीया द्वितीया विभक्ति इसको ये लक्षण कर ये जो अनु है अनुभाति में जो अनु है ये लक्षित करता है उसको किसको तम्प अनुभा कहने का अर्थ है कि किसी एक पदार्थ को रक्षण बना करके बाकी सब भान हो रहे हैं तो जिस पदार्थ को वो इंगित करता है वो लक्षित हो जाएगा अनु के द्वारा जैसे दृष्टांत देते हैं वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत विद्युत जो चमक गया तो वृक्षम अनु कह दिया वृक्ष को द्वितिया विभक्ति बना दिया क्यों कहते हैं कि यह अनु कर्म प्रवचनीय हो गया यह yeah. hmm. कर्म प्रवचनीय का तात्पर्य है कि यहाँ अनुशब्द लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनीय हुआ अर्थात यह जो वृक्ष हमको अभी दिख गया यह लक्षण है कि विद्युत चमक गया तो वृक्षम अनु कहा जाएगा तो वृक्ष कर्म अनु कर्म प्रवचनीय होकर के तद वृक्ष को द्वितिया बना दिया किसमें द्वितीय हो जाएगा जो लक्षित हुआ अर्थात जो लक्षण लक्षित नहीं हुआ जो लक्षण हो गया कौन लक्षण हो, हो गया कहते हैं कि यह जो वृक्ष वृक्ष किसका लक्षण हो गया कहते हैं विद्युत चमक गया विद्युत चमक गया हमको वृक्ष दिख गया वृक्ष दिख जाने से हम कहते हैं कि अच्छा विद्युत चमक गया तो इस प्रकार कहते हैं तम अनुभा तम भांतम अनुभाति सर्वम ये अनु कर्म प्रवचन अर्थात वह परमात्मा प्रकाशित होता है यह लक्षण है जैसे वृक्ष लक्षण हुआ इसलिए वृक्षम अनु इसी प्रकार की परमात्मा प्रकाशित हो रहा है यह लक्षण है यह लक्षण से क्या लक्षित होता है कहते हैं सर्वम अनुभाति, तो लक्षण हो गया परमात्मा का प्रकाश मानव तो और बाकी लक्षित हो गए सर्वम अनुभाति। तम भांतम यह अनुर अनुलक्षणीय सूत्र से अनुको कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से द्वितीय हो गया कर्म प्रवचने युक्ते द्वितीय ऐसे सूत्र है भाषा उस परमात्मा का प्रकाश के द्वारा इदम विभाति विभा तो जैसे कहते हैं उस बिजली का चमक जाने से ये बाकी सब कुछ दिखे गया भाषा में न तत्र तस्मिन् स्वात्म भूते ब्रह्मणि सर्वाभासषकोपी सूर्यो भाति तद ब्रह्म न प्रकाशयती तथा तत्र, तत्र तस् तस्मर्थ कहते हैं स्वात्म भूते ब्रह्मणि जो ब्रह्म है वही हमारा स्वरूप है उस विषय में सर्वाभवभाषको सूर्यो न भाति पूरा ये जगत को प्रकाश करने वाले सूर्यो भी न भाति इसका अर्थ हो गया तद न प्रकाशयति तद्रह्म में क्या विभक्ति लेंगे द्वितीय उस ब्रह्म को सूर्य प्रकाश नहीं करता है तथा न चंद्र नेमा विद्युतो मां विद्युत भांति कृतो अयम अस्मदोचरो अग्नि ये चंद्र तारक अंतरिक्ष में होने वाला और ये विद्युत वो भी अंतरिक्ष में होने वाला ये सब भी आत्मा को प्रकाश नहीं कर पाएंगे और कुतूह तो अयम अग्नि अयम करता अस्मत् हम लोग को जो दिखता है ये सब कैसे प्रकाश करेंगे किंग बहुना यद इदम यदम आदित्यादिक भाति तत्म एव परमेश्वरम भांत दीप्यम अनुभाप्यते और क्या कहना है क्या कहना अर्थात तो ये सब तो परमात्मा को प्रकाशित तो नहीं कर पाएंगे और यदि आदित्यादिकम सर्व भाती है जो लोक में प्रसिद्ध है प्रकाशक ये सब जो प्रकाशमान हो रहे हैं वो भी तत्त तत आदित्यादिकम एव परमेश्वरं भान तम ओह परमेश्वर भान होने के बाद अर्थात दीप्यमान परमेश्वर उसका अनुभा अनु उसके पश्चात ये सब दिखते होते हैं पश्चात अर्थात उसी का सत्तास्फूर्ति से इनकी सत्तास्फूर्ति दृष्टान्त देते हैं यथा जलोलमुका अग्नि संयोगात अग्नि दहतम अनुदहती न स्वतः तद्वत यथा जल उल्मुक उल्मुक कहते हैं लकड़ी का अग्रभाग में कपड़ा इत्यादि डालकर के डाल करके जो जलाते हैं मसाल कहते हैं ना तो तजला और उल्म उल्मे प्रथमा अग्नि संयोगात अग्निम दहनतम अनुदहति अग्नि के साथ संयोग हो जाने से अग्नि दहन करता है जल में होने वाला अग्नि दहन करता है और शब्द प्रयोग होता है कि जलम दहति अग्निम दहनतम अनुदहती वास्तविक अग्नि ही दहन किया शब्द प्रयोग कर दे जल दहन किया इसी प्रकार की ये जो सो सूर्य चंद्र तारकम ये सब प्रकाशित तो होते हैं कहते तो हैं वास्तविक परमात्मा प्रकाशित होते दे है शब्द प्रयोग करते हैं देखो सूर्य प्रकाशित तो हो गया तस्य एवं भाषा दीप्त्या इदम सर्व सूर्यादि विभाति तस्य व उसी परमात्मा का भाषा भाषा अर्थ तो प्रकाशे नीपत्या दीप्ति के द्वारा सर्वम इदम इदम अर्थात सूर्यादि सूर्य चंद्र तारक अग्नि ये सब जो भी है विद्युत सब विभाति तो सब भान होते हैं यत तो एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च क्योंकि इस प्रकार की है अर्थात पूरा जगत का भान तभी हो रहा है जब ब्रह्म का भान हो रहता है तो अस्थि का ज्ञान नहीं होगा तो घट ज्ञान भी नहीं होगा तो ये अस्थि का ज्ञान जिसके साथ नहीं होगा उस पदार्थ का ज्ञान कभी होगा ही नहीं ब्रह्म का भान नहीं होगा तो फिर जगत का भान नहीं होगा तो जहां कहेंगे नास्ती फिर वो पदार्थ का भान हो जाएगा नहीं हो पाएगा तो ब्रह्म भाति च विभाति च उसी के पश्चात बाकी सब प्रकाशित हो रहे ये इसमें भी ज्योतिर्ब्राह्मण और उसमें जो एक श्लोकी है वो तो यही बात को स्पष्ट कर रहे हैं सब कार्य गिविधेन भाषा तस् ब्राह्मणों भारूपत्व स्व अवगम्यते कार्य ग्यने ये सब सूर्य चंद्र नक्षत्र ये सब जितने कहेंगे विविधेन भाषा नाना रूप प्रकाश के द्वारा तस् ब्रह्मणों भारूपत्व स्वतो अवगम्यत वही ब्रह्म प्रकाशमान हो रहा है उसका प्रकाश से बाकी ये सब पदार्थ प्रकाशित तो हो रहे नहीं ही स्वतः विद्यमान स्वतः विद्यम भाषणम अन्य करतुम सक्यम विद्यम भाषणम ऐसे तो अलग पद है ना अच्छा नहीं स्वतः विद्यमान भाषण अः सॉरी नहीं स्वतः अद्यम भाषणम अन्य कर भाषणम करतुम सक्यम भाषण का दोनों पार्श्व में हो जाएगा नहीं स्वतः अद्यम स्वयं का अगर नहीं है तो क्या नहीं है कहते भाषणम जो भाषणम स्वयं का नहीं है वो अन्य भाषणम कर तुम न सके थे स्वयं में है कहते धनी दूसरों को धनी बना पाएगा गुणी दूसरों को गुणी बना पाएगा स्वयं में नहीं है तो दूसरों को नहीं कर पाएगा स्व अविद्यमान भाषणम अर क्या ठीक है अगर तो मिला करके भी होता तो अर्थात बहुब्री हो जाता है जिसमें स्वयं में भाषणम नहीं है वो दूसरों का भाषण नहीं कर पाएगा घटादीनाम अन्य अवभाषकत्व अदर्शनाथ भाषण रूपाणाम च आदिदि तदर्शनाथ घटादीनाम घट ये स्व प्रकाश है उसमें प्रकाश नहीं है तो घटादिनाम अन्य अवभाषकत्व अदर्शनाथ अन्य का प्रकाश नहीं कर पाएगा और भाषण रूपाणाम आदित्यादि जो प्रकाश रूप है आदित्यादि वो दूसरों का प्रकाश कर देते है तद दर्शनाथ इसलिए भरत्रीहरी कहते न को लाभ गुणी संगम किम सुखम प्राज्ञी तरह संगति ही कहते हैं अर्थात अगर हमको भी आगे चलना है ऊपर उठना है तो कहते हैं को लाभ गुणी संगम अर्थात गुणी के साथ संगम हो गया था तो ये महान लाभ और किमा सुखम असुख क्या है प्राजी ही तर तो ये जो शास्त्र संस्कार रहित तो उनके साथ अगर संग हो गया कहते हैं असुख महान दुखों की बात है जिसके पास प्रकाश है उसी के पास चलना है ताकि हमको भी प्रकाश प्राप्त होगा ये पंचदश मंत्र पूरा हुआ अच्छा इसके साथ ये द्वितीय बल्ली द्वितीय अध्याय का द्वितीय बल्ली ये भी पूरा आगे तृतीय बल्ली ला रहे अंतिम बल्ली है इसमें अर्थात बाकी जो ज्ञान का उपदेश करना है यमराजी को वो इसमें पूरा करेंगे टीका में सामल्यादि तूलर्शन दृष्टम वृक्ष मूलम यहा अस्ती अवधार्य तद्वत्दृष्टिया ब्रह्मणोंवधारणा प्रक्रमत इत्याह। सालमल्यादी तूला दर्शन है ना तूला तूला कहते हैं रुई हिंदी में कहते हैं शालमली सालमलिया एक वृक्ष होता है जिसका है रुई ये तो क्या इत्यादि आजकल शायद वो घट गया आजकल ये जो करपास करपास वाला अधिक घा गया था ये शालमलि तो ये, तो ये कठिन है तो सालमल्यादी तूल दर्शन है न और वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये उसका जो ये तूला होता है ये उड़ करके बहुत दूर जाएगा ये जो अर्क वृक्ष होता है छोटा छोटा उसका भी तो कितना दूर उड़ता है शालमली वो तो बहुत दूर तक तो उड़ जाता है उसका तुला तो तुला अगर कहीं दर्शन हुआ दूर में तो अदृष्ट अभी वृक्ष मूलम यथा अस्थित यह वृक्ष तो सालमली वृक्ष कहीं नजदीक में है इति अवधार्यते निश्चयते निश्चय होता है तदवत तो उसी प्रकार अदृष्ट से प्रक्रमते अदृष्ट ब्रह्म अर्थात ऐसे इंद्रिय गोचर अशुद्ध मन गोचर नहीं हो रहा है नहीं होने पर भी इसका परोक्ष ज्ञान तो कर किया जा सकता है अवधारण करने के लिए प्रक्रमते जब हम तुला दूर में देखते हैं सालमली तुला हमको वृक्ष का परोक्ष ज्ञान हुआ ना अपोक्ष ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान तो कहते इसी प्रकार की यह का परोक्ष ज्ञान तो करवाया जा सकता है तो परोक्ष ज्ञान हो जाने से फिर हम अन्वेषण करेंगे इसका ज्ञान कैसे होगा? तो पूछा था जैसे कि विभाति विभाति भाति वा भाष्य में तुला तुलावधारण मूलावधारण मूला से क्रिय क्रियते लोके यथा एवं संसार कार्य वृक्षावधारण तूल स्वरूप अवधिधारयया इं बल ष्ठी बल्याण तुला तूल शब्द तो तूल है तो मूल का अवधारणा तूल अर्थात तो जैसे सालमली दृष्टांत तो दिया गया अगर वो निश्चय हो गया सालमली का ही तूल है तो फिर वृक्ष है निश्चय हो जाएगा मूल अवधारणा मूल से अवधारण इसका मूल वृक्ष वृक्ष यहाँ विद्यमान है क्रियते लोके यथा दृष्टान्त हो गया एवं, एवं अर्थात तथा तत्प्रकारेण संसार कार्य वृक्ष अवधारणे संसार रूपक कार्य यही हो गया वृक्ष इसका अगर अवधारणा होगा निश्चय होगा ये संसार एक वृक्ष है अगर निश्चय होगा तन्मूल से ब्रह्मण है वृक्ष का जो मूल है ब्रह्म वो भी उसका भी स्वरूप अवदिधारय अब, अब हम निश्चय कर सकते हैं कि ये वृक्ष का एक मूल है वृक्ष का मूल जैसे अदृश्य दिखेगा नहीं हो तो जमीन का नीचे होगा इसी प्रकार के संसार वृक्ष का जो मूल है वो भी अदृश्य होता है सामान्य दृष्टि से ग्रहण नहीं होता है किंतु उस ब्रह्म का स्वरूप अवदिधारयी सया अवधारयी तुम हो गया धातु क्या हो जाएगा धारी अर्थात ध्रि धातु से हो करके धातु हो जाएगा धारी धारी से फिर सन हो जाएगा अवपूर्वक निश्चय करना अवधारणा अवधारणी बल्ली आरभ्य अंतिम बल्ली ये आरंभ हो रहा है आरंभ किया जा रहा है अच्छा ऊर्ध् मूलो अबा एसो स्वत्थ सनातन तदे शुक्रं तद्रह तदेव अमृत तस् श्लोक श्रिता हा, सर्वे तेती कशन एतवत् ऊर्धमूल अवाक्शाख अस्वत्थ सनातन एष सनातन अस्वत्थ तदक्र तद्रह्म तदव अमृत उच्यते तस्वे लोकाशिता तद कचन न एतद् अत्येत ऊर्धमूल अवाक्शाख अश्वत्थ सनातन ऐस तो ये ऊर्धव मूल ये ऐसा कहा जाता है ऐसा अर्थ है यह संसार वृक्ष ऊर्ध् मूल गीता में भी कहते हैं ऊर्ध हमें कैसा समझते हैंगे? ऊर्ध्व मूलम यश वृक्ष ओ मूल ऊर्ध् ऊर्ध मूल ऊर्ध् अर्थात परमात्मा ही इसका मूल है इसलिए ऊर्धव कह दिया गया और अवाक्शाख यहाँ भी बहुबरी है तो ये कैसे विग्रह कहेंगे अवाक कैसे होगा तभी तो अभी के प्रातिपति का हो जाएगा अवाच अंशुगत हो धातु अब पूर्वक अवाच शाखा स्त्रीलिंग हो गया शाखा स्त्रीलिंग होने से आगे उसको आवाज को आप गिम करेंगे शाखा स्त्रीलिंग हुआ उसे उसको घीप होगा तो घीप होने से अवाची इस प्रकार के हो जाएगा अवाची शाखा बहुवचन कर लेंगे तो अवाच्य शाखा इस प्रकार के हो जाएगा अब अर्थात नीचे की तरफ क्योंकि ऊर्धव मूल हो गया तो शाखा नीचे की तरफ हो जाएंगे ऐश्वश अर्थात संसार वृक्ष अस्वत्थ स्वतीष्ठति नवा इति संशय है यशमिन अस्वत्थ कल रहेगा नहीं रहेगा इसमें कोई ये निश्चय नहीं है फिर भी देखिए जगत में सभी प्राणी ये संसार को कितना सत्य मान करके हम लोग चल रहे हैं कहते कल भी ये बिल्कुल ऐसा रहेगा तो युधिष्टर जी कितना दृढ़ करके ये बात बता दिए अहनी अहनी भूतानि गति यम शेषास्थ स्थाबीर कहीं स्थित्व दोनों पाठतः शेषा स्थाती किश्चर्यमतरम अहनी अहनी भूता नहीं यम मंदर गच्छी वह प्रतिदिन पश् प्रतिदिन पशा गंगातीर में जब जाते हैं प्रतिदिन देखते हैं अहनी अहनी भूतानी ग्छति शेषा जो अब तक गए नहीं वो अग्नि में तो स्थाबरछति हम तो रहेंगे यहाँ हमेशा तो युदिष्ट कहते हैं किम अतः परम अतः परम आश्चर्य किम किम ये सबसे बड़ा आश्चर्य जगत में तो, नित्य प्रवाह जगत में भी स्थिरता का आशा करना ये सबसे बड़ा आश्चर्य तस्म अच्छा तदेव अस्वत्थ आगे सनातन तो सनातन तो अर्थात सर्वदा रहने वाला तो प्राणे आरंभ कैसा है प्राणे प्रगे नहीं सायम चीरम प्राणे प्रगे व्ययभ्यस ट्यूटिलो तुटच सना यनातन अर्थात हमेशा रहने वाले है तदेव तद अर्थात वही जो मूल हो गया ऊर्ध जो है मूल वही वही शुक्र शुक्र शुद्ध है वही ब्रह्म है तदेव अमृतम वही अमृत है और तस्मिन सर्वे लोकाश्रिता उसी अमृत परमात्मा ब्रह्म में ही ये सारे लोक आश्रित है सब अध्यस्त है कल्पित है तद ऊ कशन न अतीह तो पहले आ गया था अर्थात उस परमात्मा जो कि सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है उसको कोई अतिक्रम करके अर्थात तीनों काल में उत्पत्ति स्थिति लय तीनों काल में अपना कारण में ही पदार्थ रहेगा कभी कार्य कारण को अतिक्रम करके नहीं जा सकता है भाष्य में तद, आगे मंत्र में रहा है तद अर्थात यद त्वया वो यही ब्रह्म ही है में मुला, यत् अच्छा यह ऊर्ध्व मूलम यत् तद विष्णु परम पदम ये हो गया ऊर्ध् मूल यहाँ कर्म है दिया कहते कि तद अश्य अस्थि तदस्य स्वयं यह ऊर्धम मूल वृक्ष हो गया संसार हो गया जो ऊर्धम मूल में कर्मधारा दिखाया ये तो मूल को कहता है जो परमात्मा को तद विष्णु हो परम पदम ओ परमात्मा हो गया ऊर्धम यह ऊर्धम मूलम झिषिका है अस्ती स्वअयम अव्यक्तादिस्थावरा संसार वृक्ष ऊर्धम मूल यहाँ बहुवृग अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत अव्यक्त माया विशिष्ट तो उसे लेकर के अथवा माया से लेकर के अव्यक्त शब्द कहीं माया के लिए व्यवहार होता है माया विशिष्ट अगर चेतन अंश को ले लेंगे तो ईश्वर तो कह देगा नहीं तो केवल अव्यक्त कहने से माया को जड़ को कह देता है उपाधि अंश को लेकर के स्थावरांत स्थावर पर्यंत स्थिर रहने वाले संसार वृक्ष ऊर्धव यह जो संसार वृक्ष ये ऊर्ध मूल परमात्मा ऊर्ध ये मूल हो गए आज यहाँ तक ओ शो मित्र संग इंद्र बृहस्पति सन्नों विष्णु नम ब्रह्मणे नमस्ते वाई ब्रह्मासि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष